जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक नाद रहित श्रवन भगवान श्री मेबल कॉलिन्स की पुस्तिका लाइट ऑन द पाथ में चौदहवा सूत्र है केवल नाद रहित वाणी ही सुनो कृपया इसका मर्म समझाने की अनुकंपा कीजिए चौदमा सूत्र केवल नादरहित वाणी ही सुनो जो भी वाणी हम सुनते हैं वो सब आघास से पैदा होती दो चीजों की टक्कर से पैदा होती द्वंद से पैदा होती अगर आप मंजीरे को टकराते हैं तो आवाज पैदा होती है। अगर दोनों हाथ को टकराते हैं तो ताली पैदा होती है। अगर हवाएं वृक्षों से गुजरती हैं तो सरसराहट पैदा होती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरा कंठ टक्कर देता है तो वाणी पैदा होती है। हम जो भी वाणी जानते हैं वो सब नाद है संघर्ष से पैदा हुआ दो की टक्कर लेकिन उस मंदिर में दो तो बचेंगे ना तो वहां कोई वाणी नहीं हो सकती वहां शब्द नहीं हो सकता वहां दो की टकरावट हो नहीं सकती क्योंकि जहां द्वंद्व नहीं है वहां टक्कर कैसी खाली आकाश है जहां कोई दूसरा नहीं है तो वहां कैसी वाणी होगी वहां नाद आघात वाला पैदा नहीं हो सकता तो दो बातें या तो हम कहें नाद रहित वाणी नाद रहित स्वर ऐसा स्वर जो टक्कर से पैदा नहीं होता जो दो चीजों के आघात से पैदा नहीं होता और या फिर संतों ने एक और शब्द चुना है वो भी बहुत कीमती अनाहत नाद अनाहत का मतलब भी यही होता है कि जो आहत नहीं टक्कर से पैदा नहीं हुआ अनाहत है क्या ऐसा कोई नाद है जो अनाहत है क्या ऐसा कोई नाद है जो बिना टक्कर से पैदा होता है ऐसा अगर कोई नाद है तो वही जीवन का मूल स्वर है इसमें कई बातें समझ लेने जैसी हैं क्योंकि जो चीज टकराहट से पैदा होती है वो नष्ट हो जाएगी क्योंकि टकराहट से एक शक्ति की मात्रा उपलब्ध होती है लेकिन वो एक शक्ति की मात्रा कितनी देर चलेगी मैं ताली बजाता हूं तो मेरे दोनों हाथों की टक्कर से जितनी शक्ति पैदा होती वो शक्ति सीमित कितनी देर वो स्वर्ग गूंजेगा जो पैदा हुआ है वह नष्ट हो जाएगा जो बना है वह मिट जाएगा बुद्ध कहते थे जो संघात से बना है वो शाश्वत नहीं हो सकता सनातन नहीं हो सकता कैसे होगा जो अभी नहीं था अभी पैदा हुआ वो सदा तो नहीं हो सकता जिस डंडे में एक छोर है उसमें दूसरा छोर भी होगा तो जिसमें पैदा होने वाला छोर है उसमें मरने वाला छोर भी होगा सिर्फ वही हो सकता है शाश्वत जो पैदा ही ना हुआ हो जो अजन्मा हो जो अनादि हो वही अनंत हो सकता है तो क्या ऐसा भी कोई स्वर ऐसा भी कोई नाद ऐसा भी कोई संगीत जिसे हम जीवन का संगीत कहें जो पैदा नहीं हुआ और कभी मिटेगा भी नहीं और जब तक हम उसे ना जान ले तब तक हमने जीवन की परम व्यवस्था को नहीं जाना केवल नाद रहित वाणी ही सुनो वही होगी सत्य केवल नाद रहित स्वर सुनो वही है परम संगीत लेकिन कैसे इसे सुनेंगे मंत्र शास्त्र ने इसकी व्यवस्था की मंत्र शास्त्र कहता है किसी मंत्र का उच्चार शुरू करो ओम का उच्चार शुरू करो तो पहले जोर से उच्चार करो ओम सुनाई पड़ेगा हवाओं में गूंजेगा फिर जब यह उच्चार सध जाए और जब ओम इस तरह गूंजने लगे कि तुम्हारे भीतर कोई दूसरा शब्द कोई दूसरा विचार ना रह जाए तभी तुम्हारा ओम शुद्ध होगा नहीं तो तुम्हारे भीतर अगर कोई भी विचार चल रहा है तो उसकी छाया तुम्हारे ओम की गूंज में भी मौजूद रहेगी इसे थोड़ा समझना अगर तुम ओम कह रहे हो और तुम्हारे मन में चल रहा है कि जाके बाजार से कोई सामान खरीदना है तो तुम्हारा ओम जो है वो अशुद्ध हो रहा है क्योंकि उसके पीछे ये स्वर भी जुड़ा हुआ है बारीक की बाजार जाएं सामान खरीद लाएं यह स्वर उसे विकृत कर रहा है तुम्हारा ओम तब शुद्ध हो जाएगा जब सिर्फ ओम की ही गूंज होगी और भीतर कोई दूसरा विचार ना होगा उसे विकृत करने वाला कोई भी मौजूद ना होगा जिस दिन तुम्हारा ओम का यह गुंजार शुद्ध हो जाए उस दिन तुम ओंठ बंद कर लेना और अब तुम भीतर ही ओम को गुजाना अब तुम जोर से मत बोलना अब तुम सिर्फ भीतर ही गुंजाना ओंट बंद रखना हवा की टक्कर से बचाना तो भीतर ओम का गुंजार चलेगा और जब भीतर ओम का गुंजार चलेगा तब फिर ख्याल रखना दूसरे गहरे तल पर भी तुम्हारे मन में कोई विचार तो नहीं है कोई कामना कोई वासना कोई भावना तो नहीं है अगर वो भावना और वासना और कोई विचार चल रहा है गहरे तल पर तो वह अशुद्ध कर रहा है उसको भी विसर्जित करना और भीतर सिर्फ ओम का जब गूंज रह जाए तब तुम तीसरा प्रयोग करना तब तुम ओम को पैदा मत करना तुम सिर्फ आंख बंद करके सुनना जैसे कि ओम तुम्हारे भीतर गूंज रहा है तुम कर नहीं रहे हो यह घटना घटती अगर दोनों चीजें शुद्ध हो गई हो पहले प्रयोग में तुमने ओम का गुंजार किया और भीतर कोई विचार ना बचे तो तुम्हारे चेतन मन से विचार समाप्त हो गए अब तुम ओंठ बंद कर लो अब तुम ओम का गुंजार भीतर करो अब तुम्हारे अचेतन मन के विचार बाधा डालेंगे अब तुम गुंजार इतना करो कि तुम्हारा अचेतन मन भी उसमें गूंज जाए और कोई भीतर विचार न रह जाए तो तुम्हारा अचेतन मन भी शांत हो गए तुम्हारे मन की दो परतें शांत हो गई अब तुम ओम का गुंजार बंद कर दो क्योंकि मन जब शांत हो जाता है तो तुम्हारे हृदय के अंत में जो गुंजार चल ही रहा है स्वभावता सदा से चल रहा है जिससे तुम बने हो जो तुम्हारी मूल प्रकृति वो अब तुम्हें सुनाई पड़ सकता तुम्हारे विचारों के कारण ही वो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता था अब सुनाई पड़ सकता है तो तुमने जो पहले ओम का पाठ किया वो असली मंत्र नहीं है वो तो केवल तुम्हारे विचारों से छुटकारे का उपाय है अब तुम चुप हो जाओ और सुनो बोलो मत अब तक तुम बोलते थे पहले तुम जोर से ओम बोले थे फिर तुमने धीमे से भीतर ओम को बोला था अब तुम बोलो मत अब तुम सुनो अब तुम सिर्फ सुनो भीतर कि क्या वहां ओम गूंज रहा है और तुम चकित हो जाओगे ओम का गुंजार तुम्हारे प्राणों से आ है और तुम्हारे रोए रोए शरीर में फैलता जा रहा है यह प्रतीति जैसे जैसे तुम्हारी साफ होती जाएगी तुम पाओगे कि ओम तुम्हारा जीवन स्वर है ये जो स्वर तुम्हें सुनाई पड़ेगा यह अनाहत है क्योंकि यह किसी चीज के संघर्षण से पैदा नहीं हो इसको कबीर और नानक अजपा कहते हैं क्योंकि यह किसी जप से पैदा नहीं हो रहा यह सूत्र इसको नाद रहित वाणी कहता है केवल नाद रहित वाणी ही सुनो